पुराण उमा सहिता तदनंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी महालक्ष जगदम्बा का द्वारा किया संपूर्ण त्रिलोकी को देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार दे सहसा उठ खड़े हुए रोज से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे, चिपछुर चामर उदग्र कराल उद्धत बास्कल ताम्र उग्रास्य उग्रवीर्य, बड़ाल अंधक दुर्धर दुर्मुख त्रिनेत्र और महाहनु। ये तथा तो अन्य बहुत से युद्ध कुशल थुरीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे उनका विभीषण समय मारकाट में ही बीतने लगा इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद देवी के साथ माया युद्ध करने लगा तब देवी ने कहा रे मूढ़ तेरी बुद्धि मारी गई है तू तो व्यर्थ हट क्यों करता है तीनों लोगों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते जो कहकर सर्व सर्वकलामयी देवी कूदकर कर महसासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया उनके पैर से दबा होने पर भी महसासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के सांस युद्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धरासाई कर दिया फिर तो उसके सैनिक हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की गंधर्व गीत गाने लगे और अपसनाएं नृत्य करने लगी राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्राजुर भाव का प्रसंग सुनो